कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस यू कथा डैश पाठ डॉट ब्लॉक कॉफी हाउस में इस बार ममता सिंह यानी मेरी अपनी कहानी धुंधा रात भर सो नहीं पाई थी आंखों के सामने पार्टी की तैयारियों के, के दृश्य घूम रहे थे निकली तो समय पर लेकिन रिजॉर्ट पहुंचने में दो घंटे लग गए खूबसूरत सनबीम रिजॉर्ट मौसम भी आज ठंडा है सोच रही है शिप्रा आज तैयारियों में कहीं कोई कमी न रह जाए अम्मा बाबूजी की शादी की पैंतीसवीं सालगिरह है अनय चाहते हैं कि इस बार सबके साथ जी भर के मौज मस्ती की जाए पांच बरस बाद वो मुंबई आ रहे हैं। चुमकी के पैदा होने पर आए थे चुमकी की बरही के दिन जब घर पर छोटा सा गेट टुगेदर रखा था तो दीपा कैसे नाक भाव सिकोड़ रही थी देर ऐसी आई और हमेशा की तरह नसीहतों की पोटली ले आई थी भाभी घर पर खाना क्यों नहीं बनवाया किसी पौष रेस्तरा में हम लोग खा लेते आजकल तो सब मैकडोनल्ड की चीजें पसंद करते हैं। दीपा सामान्य से बातचीत में भी बड़े प्यार से चुभने वाली बात कह देती हमेशा दिखाती कि वो बड़े घर की है बड़े ओहदे पर है कई बार तो अन्य भी बहस कर बैठती उस पर तुररा ये की उनसे बातचीत भी उसने बंद कर दी जबकि घर में बड़े बेटे की हैसियत ऐसी अम्मा बाबूजी तक उन्हें बहुत सम्मान देते हैं वो वेस्टर्न कल्चर को अपनाना बड़प्पन समझती है अद्वैत जिन्हें घर में सभी प्यार से आदि आदि कहते हैं उन्हें भी अपने कल्चर में ढाल लिया है चार भाई बहनों का सुखद परिवार है दो भाई और एक बहन की शादी हो चुकी है तीनों के एक एक बच्चे हैं। छोटा भाई अनुज कुआरा है दीपा मजाक में अक्सर कहती अनुज के लिए मैं भाभी जैसी नहीं अपनी जैसी दुल्हन लाऊंगी अम्मा तपाक से कहती है <laughs> दोनों भाई अपनी पसंद की बीवी लाए हैं, तो ये भी ले आएगा कोई भी ढूंढे दुल्हन खाना वो अच्छा बनाती हो अनुज खाने के कितने शौकीन है मीठा तो जरूर जरूर अच्छा बनाती हो फिर तो तीज त्यौहार पर हम दोनों बहुएं आराम से बैठकर बतियाएंगे और अनुज की बीवी खाना सर्व करेगी <laughs> भाई हम तो इस घर की बड़ी बहु है क्यों अम्मा अरे भाभी खाना बनाने की क्या जरूरत है कुक रहेगा वो बनाएगा ना दीपा जब कुछ छुट्टी पर जाएगा तो खाने की भी छुट्टी हो जाएगी क्या अरे भाई बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं किस लिए है वो चलकर वहीं खा लेंगे सब लोग बाबूजी किसी की बातचीत सुने बिना ही अपना वक्तव्य दे देते हैं। भाई देखो हमारे पिताजी पांच भाई थे इकट्ठे रहते थे कभी भी अलग चूल्हा नहीं जला तुम लोग चार भाई बहनों मिलजुल रहो तो सबका जीवन सुखद बना रहेगा बाबूजी बातूनी है अम्मा बातों की बड़ी कंजूस कई बार सिर हिलाकर इशारों से काम चला लेती है बच्चों की चिंता वो बहुत करती हैं, लेकिन दिखाती ऐसे हैं कि जैसे किसी से कोई मतलब ही नहीं है शिप्रा ने घड़ी देखी वेटर को बुलाया शाम का मेनू समझाया और ताकीद की कि कहीं कोई कमी न रह जाए सजावट के लिए दूसरा वेटर आया बड़ी सी टेबल लगवाकर फूलों से लिखवाया हैपी वेडिंग एनिवर्सरी फुर्सत होकर अनय को फोन लगाया हाँ हम लोग जरा लेट हो गए हैं अब महालक्ष्मी मंदिर पहुंच रहे हैं रिजॉर्ट पहुंचते शाम हो जाएगी लंबी कतार के बाद महालक्ष्मी मंदिर में सबने दर्शन किए सबको बड़ी भूख लगी थी बच्चों की इच्छा थी कि कुछ फास्ट फूड मिल जाए तो मजा आ जाए अनय ने इसके उलट अपना फरमान जारी किया ये कोई जगह है खाने पीने की यहां ठेले की चाट के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा हाइजीन के बारे में तो सोचो बाबूजी ने इसका समर्थन किया बच्चे कुनमुनाने लगे अनय गाड़ी में बैठे और चलने का इशारा किया आदि ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की अम्मा बाबूजी अनय के साथ और बाकी पूरा कुनबा आदि की गाड़ी में सवार हुआ गाड़ी चलते ही बाबूजी की चिंता शुरू बेटा देखना जरा आदि आ रहा है कि नहीं उससे बोलो कि साथ साथ चले अनय ने मोबाइल पर मैसेज कर दिया आदि का जवाब भी आ गया ओके तीनों बच्चों को विफर्श पकड़ा दिए गए लेकिन रिया और दीपा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया दीपा को हाजी अली जूस सेंटर पर फालूदा खाना था और रिया को भेलपुरी ताकि वो लखनऊ में फ्रेंड्स और पड़ोसियों के बीच मुंबईया भेलपुरी के गुण गा सके आदि और ओम को भी भूख लगाई थी सोचा कुछ बर्गर और बड़ा पाव वगैरह मिल जाए तो मजा आ जाए। दीपा ने खाने के कई अड्डे बताए लेकिन आदि ने ये कहकर टाल दिया अरे भैया आगे कहीं गाड़ी रोकेंगे ना वो इस इलाके के बारे में ज्यादा जानते हैं। तुम तो ऐसे भैया भैया कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं बस भैया की उंगली पकड़ा मुंबई दर्शन करा रहे है उन्हें भूख प्यास न लगे तो क्या हम भी भूखे पैसे रहे रियादी और ओम जीजू का भी तो कुछ ख्याल रखना है या हर बात भैया की ही मानी जाएगी ये हमारे मेहमान हैं। भैया से कहो हम एट्रिया मॉल में रुकेंगे लंच करेंगे शॉपिंग करेंगे इस तरह मन मारकर घूमने से क्या फायदा भला बहुत देर से चुप बैठा अनुज गाने लगा में क्या जानू क्या जादू है इन दो मत वाले नैनो में जादू है जादू है जादू है दीपा एक साथ बोल पड़ी अरे भैया की काया प्रवेश कर गई है क्या अनुज में आदि ने सिग्नल पर गाड़ी रोकते हुए कहा <laughs> सचमुच कमाल के हैं भैया भी आज भी वो सहगल के गाने पसंद करते हैं। पुराने जमाने की फ़िल्में बड़े धीरे से देखते हैं वैसे दीपा यू नो बचपन में मैं और भैया साथ साथ ये सैड सॉन्ग गाते थे और फ़िल्में देखते थे और खूब दर्द भरी कविताएं लिखते थे लेकिन बाद में मैं इंजीनियरिंग में आ गया और मेरी थिंकिंग बदल गई और तुमसे मिलने के बाद तो डार्लिंग मैं पूरा का पूरा बदल गया और शादी के बाद रिया के रंग में ओम के इस जुमले से फिर हंसी का झरना फूट पड़ा अनुज आप मत बदलना वरना अम्मा कहेंगी तीनों बेटे जोरू के गुलाम हो गए ये दीपा का कहना था लेकिन भैया बदले कहा वो तो वैसे ही गुस्सेल जिद्दी और पुरातन पंथी है हाँ तो भाभी कौन सी बड़ी मॉडर्न है वो भी तो जैसे सीता मैया <laughs> लेकिन समझ में नहीं आता भैया की प्रॉब्लम क्या है हमेशा बड़प्पन क्यों दिखाते हैं भाभी चुमकी और अपनी शोहरत से आगे कोई बात ही नहीं करते अचानक आदि को ख्याल आया कि चुमकी बैठी सब सुन रही है सिग्नल आ चुका था उसने पीछे सीट पर बैठी दीपा को मोबाइल पर मैसेज किया चुमकी हमारी बातें सुन रही है भैया को बताएगी उन्हें बुरा लगेगा शिप्रा ने रिजॉर्ट के रूम का पर्दा सरका दिया है उमस भरी दोपहर में भी हवा ठंडी है खिड़की के कोने से रिजॉर्ट का वाटर पार्क और राइड्स दिखाई पड़ रहे है मुंबई का मौसम बार बार शिप्रा को इलाहाबाद की गलियों में ले जा रहा है जहाँ सड़क के किनारे दुकानें होती थीं, रीटा आइसक्रीम लाल कपड़े से ढका बड़ा सा मटका ठेले पर लादे जलजीरा वाला जामुन बेचने वाले की बांग काली है कल्लो है काली का मलिया है काली जमुनिया है ऐसे सुरेले अंदाज में वो जामुन बेचता की न चाहते हुए भी हम खरीदने को आतुर हो उठते अने के साथ गर्मी के दिनों में स्कूटर पर पीछे बैठकर खूब खाई है ऐसी जामुनी। एक हाथ से सिर का पल्लू पकड़े उसे से थोड़ा सा आड़ करके कहीं कोई जान पहचान कर न देख ले। लेकिन पता नहीं कैसे ये बात अम्मा बाऊजी तक पहुंच जाती उन दिनों बहुओं का इस तरह खड़े होकर खाना पीना बड़ा अशोभनीय माना जाता था बाबूजी तो कुछ नहीं बोलते पर अम्मा तो आसमान सिर पर उठा लेती उन्हें तो जैसे लव मैरिज बहू को कोसने का मौका मिल जाता नई बहू की इतनी लंबी जीव लानत है लानत शिप्रा को लेकर अम्मा के मन में एक गांठ थी उन्हें लगता शिप्रा ने उनके बेटे को छीन लिया है कोई जादू टोना किया चुरा लिया अनय को वरना ऐसा श्रवण कुमार जैसा लड़का प्रेम जाल में फंसता हालांकि अम्मा के बहू लायक सब गुण थे शिप्रा में अब तो आदि ने भी खोज ली है अपनी दुल्हन वो तो दुल्हन जैसी है ही नहीं सिर पर पल्लू तक नहीं लेती मिलने आई थी तो घाघरा टी शर्ट पहनकर घाघरा टी शर्ट अरे हाँ वही सोनिया मिर्जा वाला छिप्रा हसी को दबाते हुए बोली सानिया मिर्जा ओ, सानिया मिर्जा स्कर्ट टॉप अम्मा अम्मा हम दीपा से मिल चुके हैं अम्मा के भीतर पता नहीं कितनी पीड़ा थी कि ऐसे में उनके आंसू थमते ही नहीं थे लेकिन अनय के सामने आते ही एकदम संयत जैसे कुछ हुआ ही न हो बस यही कहती जो हुआ सो हुआ पर हमेशा माँ बाप का ख्याल रखना बेटा शायद ऐसा किसी असुरक्षा के तहत वो कहती थी वो मानती थी कि आदि बड़ा जिद्दी है विवाह के बाद अपनी बीवी के सिवाय किसी का नहीं होगा वो इंसान का कोई कितना भी आकलन कर ले, लेकिन पूरी तरह किसी को समझना बड़ा मुश्किल होता है इंसान को बदलते देर नहीं लगती वक्त ने कुछ ऐसी करवट ली कि अम्मा भी बहुत बदल गई आदि के ब्याह के बाद अम्मा काफी मॉडर्न हो गई बोल चाल खान पान और पहनावे में भी जो अम्मा दीपा की शिकायत करते नहीं थकती थी वही अम्मा अब दीपा से सखी की तरह बतियाती उनकी जुबान पर हर वक्त आदि की दुल्हन आदि की दुल्हन रहता था दीपा न कभी सिर पर पल्लू लेती थी न पैर दबाती थी न सबके जूठे बर्तन उठाती न बड़ों के आने पर तहजीब ऐसी खड़ी होती फिर भी अम्मा उसे कभी नहीं टोकती लेकिन अगर यही शिपरा कर दे तो वो तपाक से बोल पड़ती बड़े घर के संस्कार अलग ही होते हैं गरीब घरों के रहन सहन भी गरीब ही होते हैं दीपा के विवाह के बाद घर की परिस्थितियाँ काफी बदल गईं। चुपचाप रहने वाली रिया चुहलबाज हो गई थी भाभी भाभी कहकर हमेशा दीपा के साथ चिपकी रहती ऋषु भी मामी ये खिलौनी चाहिए मामी वो खिलौनी चाहिए की रट लगाए रहता जब सारे लोग इकट्ठे होते तो लगता की शिप्रा और अनय पर हैं और बाकी सब लोग एक है शिप्रा सोचती आखिर कौन सी चूक हुई है जो ये लोग अजनबियों जैसा बर्ताव करते हैं यहां तक कि अनय से भी दरअसल रिश्तों के जोड़ घटाओं में दीपा काफी माहिर है किससे कितना कब कहा क्या बोलना है किसे कितना सम्मान देना है किसे नहीं इसका मैनेजमेंट वो खूब कर लेती है इसलिए सबको खुश कर लेती है इसके विपरीत क्षिप्रा कभी दिखावा नहीं करती जिसे जो समझना है समझे वाला हिसाब रखती है और बड़ी सहजता से हर बात हर किसी के सामने कहने की बेवकूफी करती रहती है पिछली दफा जब इलाहाबाद गए थे तो तीनों भाई कहीं घूमने गए थे घर में अम्मा और दीपा थीं। गर्मी बहुत थी नहाने जाते हुए शिप्रा ने अम्मा से कहा अम्मा जरा चुमकी को देखना मैं अभी आई पांच मिनट बाद चुमकी के रोने की आवाज जोर जोर से आने लगे शिप्रा ने सोचा कि शायद चुमकी जिद कर रही होगी नल बंद करके टोह लेने की कोशिश करने लगी लेकिन कुछ समझ भी नहीं आया बाहर आई तो देखा बेडरूम के दरवाजे को पकड़कर चुमकी जोर जोर से रो रही है कमरे में अंधेरा छाया है हॉल से हल्की रोशनी आ रही है बगल वाले कमरे का दरवाजा बंद है शिप्रा घबराई हुई जोर से बोली अरे चुमकी चुमकी क्या हुआ क्या हुआ बेटा और उसे गोद में उठा लिया चुमकी कस के लिपट गयी और रोने का स्वर और ऊंचा हो गया घबरा कर शिप्रा ने पूछा अरे बेटा दादी और चाची कहाँ है डेढ़ साल की चुमकी भला क्या जवाब देती अरे कहाँ गए ये लोग घबरा कर बगल वाले कमरे का दरवाजा ठेला तो देखा अंदर अम्मा और दीपा की खुसर फुसर चल रही है हाथ में कपड़ों के कुछ पैकेट्स थे लेन देन का विमर्श जारी था अरे चुमकी यहाँ अकेले लो रही थी और आप लोगों ने देखा नहीं हाँ अभी तो लोग आए हैं तब तो ये खेल रही थी शिप्रा की आंखें गीली हो गईं, चुपचाप बाहर आ गई चुमकी को दुलारती हुई उसे वहां से ले गई शिप्रा विचारों के बियाबान में भटक रही थी बैलबजी और तंद्रा टूटी वेटर खाना लिए खड़ा था खाने के साथ देखा बिल्कुल देसी किस्म का अचार और पापड़ भी था शिप्रा मुस्कुरा पड़ी चुमकी पैदा होने वाली थी तो उसे अचार खाने की कितनी तेज इच्छा होती थी इस बार अम्मा अचार लाई तो दीपा के घर अचार सत्तू बादाम के लड्डू सब कुछ दीपा के घर आए। हमारे यहाँ सिर्फ बाजार की मिठाई आई आदि के घर खाने पर जब गए थे तो अचार देखकर शिप्रा ने कहा अरे वाह ये तो वही इलाहाबाद वाला अचार है ना अम्मा के हाथ वाला अम्मा के हाथ की भरवा मिर्च की बात ही निराली है पिछली बार जब हम लोग इलाहाबाद से लौटे थे तो चुमकी ने घी नमक रोटी खाना ही छोड़ दिया था कहती थी <laughs> <ममी>, <laughs> मुझे दादी वाला घी चाहिए रोटी में लगा के मुझे यहाँ का घी नहीं चाहिए यहाँ के घी में बदबू आती है अचानक फोन बजा अनय को शिप्रा ने बताया बस केक छोड़कर बाकी सब तैयारियां हो चुकी हैं हाँ हम बस गेटवे से निकल रहे हैं बहुत देर से अनय को आदि की गाड़ी नहीं दिखी बाबूजी फिर परेशान अरे कहाँ रह गए सब लोग फोन तो लगाओ बेटा आगे अगारी बेटे की तरह अनय ने फोन लगाया तो पता चला कि वो लोग क्रॉफर्ड मार्केट की तरफ चले गए हैं रिया को पर्स खरीदना था अरे भाई धारावी में लेदर मार्केट है अच्छे पर्स मिलते हैं वहाँ बताया होता तो उधर से हम लोग गाड़ी ले आते ना। मोबाइल का स्पीकर ऑन था पीछे से दीपा की आवाज आई हमें एलईड पर्स लेना था धारावी वाला घटिया पर्स नहीं अनय को जैसे किसी ने जोरदार तमाचा मार दिया हो कब अनय की उंगली डिस्कनेक्ट बटन पर गई उसे पता ही नहीं चला थोड़ी देर बाद दोनों गाड़िया इकट्ठी हुई और इस बार साथ चलने लगी एक सिग्नल पार हुआ कि अचानक आदि की गाड़ी दिखने बंद हो गई। बाबूजी फिर परेशान अरे कहा रह गए बेटा ये लोग इस बार पता चला कि वो लोग पेट्रोल भराने के लिए रुके हैं अनन ने सवालों की झड़ी लगा दी इस इलाके में कौन सा पेट्रोल पंप है अरे वो है ना भैया वो वहाँ वो लेफ्ट में लेफ्ट में लोहा बाजार की तरफ है ना वो अनया ने गाड़ी फिर रोकी इस बार चुमकी और ऋषु बोर पड़ी दादाजी दादा दी चल ना गाड़ी रुकती है तो मजा नहीं आता ऋषु घर की हर बात सबके सामने बाल सुलभ तरीके से कहने में माहिर है सोस उसने रनिंग कमेंट्री शुरू कर दी पता है पता है? मम्मी को चाट या भेलपुरी खानी होगी कह रही थी कि कहीं रुककर खा लेंगी बड़े मामा को बताएंगे ना तो वो नाराज हो जाएंगे और पता है पता है, पता है मामी ने ये भी बोला था पापा मामी को ट्रीट देने वाले थे वे लोग जरूर वहीं पर रुककर कुछ खा रहे होंगे चलो चलो हम लोग भी खाएंगे <laughs> अनय के सामने चित्र स्पष्ट हो चुका था बाबूजी जानबूझकर अनजान बन रहे थे सफाई दे रहे थे नहीं नहीं ऐसा नहीं है बेटा उन्हें सचमुच पेट्रोल भरवाना होगा गाड़ी में परिवार को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए ये छोटी मोटी बातें नजरअंदाज करनी चाहिए बेटा ये हिदायत सिर्फ मुझे ही दी जानी चाहिए दूसरे भाई बहनों को भी तो सोचना चाहिए ये सब साथ में अम्मा बैठी हैं कम से कम उन्हें तो कहना चाहिए ना कि अनय को भी साथ ले लो अनय ने स्टीरिंग से हाथ हटाया चश्मा उतारा हथेलियों से आंखों को पोषते हुए जैसे रिश्तों पर जमी हुई धूल को साफ करने की कोशिश की लेकिन गर्द की परत इतनी मोटी होती जा रही है कि उसे वक्त रहते साफ न किया तो रिश्तों में ऐसी गांठ पड़ेगी जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकेगा काफी इंतजार के बाद आदि का फोन आया भैया हम लोग ना वो सम्मान रेस्तरा में बैठ गए हैं वहीं पर आ जाइए ना आप वो क्या है ना कि लेकिन हम तो रिजॉर्ट चल रहे हैं ना हां भैया भैया पता है लेकिन वो वहीं आ जाइए ना प्लीज तब तक फोन कट चुका था अनय बाऊजी, अनुज चुमकी और ऋषु गाड़ी से उतरे बड़ा सा रेस्टोरेंट ऊपर की ओर जाएं तो बड़ा सा एसी हॉल अम्मा दीपा और रिया हंसी ठिठोली कर रही हैं। ओम और आदि पैसेज में खड़े बाऊजी ग्रुप का इंतजार कर रहे हैं टेबल पर तीन मंजिला केक सजा है वेटर्स ऑर्डर की ताक में है अनय आश्चर्यचकित अरे ये सब क्या भैया इतनी शाम हो गई है ना अम्मा बाबू की एनिवर्सरी यही सेलिब्रेट कर लेते हैं फिर जहां बोले हम लोग चले चलेंगे बच्चों को भूख भी तो लगी है ना और सिमू अड़ी गई थी कि केक खाना है केक खाना है अनय सन्न रह गया अरे जो सरप्राइज मैंने प्लान किया है आदि वहां भी यही सब है वहां कोई रिजॉर्ट की धूल थोड़ी भागती है हमें शिप्रा ने बाकायदा पार्टी अरेन्ज की है सारी बुकिंग कर ली है सजावट हो चुकी है सुबह से वहां पहुंचकर तैयारियां करवा रही है शिप्रा ओ तो भैया आपने पहले क्यों नहीं बताया हमें तो लगा कि हम यूं ही तफरी करने जा रहे हैं दीपा बोली मैंने सोचा था कि अम्मा बाबू जी को सरप्राइज दूंगा और मुझे लगा कि आदि को तो पता ही है तुम्हें भी अंदाजा होगा और तुम लोग जगह जगह रुक कर टाइम बेकार कर रहे हो इसलिए तो मैं मना कर रहा था लेकिन भैया यहां तो डील हो चुकी है ये देखिए केक बलून गिफ्ट सब कुछ तैयार है अब भाभी से बोल दीजिए ना अपनी पार्टी कल के लिए पोस्टपोन कर लें। अनय को जैसे फिर जोरदार थप्पड़ मारा हो किसी ने तेज घुटर होने लगी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा लगा बस चक्कर खाकर गिर ही जाएंगे। छोटी भाई की पत्नी पूरे घर के संचालक छोटा भाई अब प्रतिद्वंदी बन गया है रिश्तों में इतनी प्रतिस्पर्धा ओफ कमाल की बात तो यह है कि आदि मूक दर्शक बना खड़ा है सारे सदस्य पत्थर बन गए हैं दिखावे की चकाचौंध ने आंखों के आगे पर्दा डाल दिया है चोटिल अनय की ओर से किसी को सोचने की जरूरत नहीं महसूस हो रही है बाबूजी को जैसे अचानक बड़ा अच्छा उपाय सूझा एक काम करते हैं बेटा बेटा अब लेट तो हो ही गए हैं क्षिप्रा को भी यही बुला लो वहां की पार्टी कैंसिल कर दो पूरा परिवार एक साथ डिनर कर लेगा आज लेकिन बाबूजी क्षिप्रा बहुत हट होगी उसने बड़े मन से योजना बनाई है ये बेसब्री से इंतजार कर रही है वो क्या है ना बेटा आदि की तड़के की बैंगलोर की फ्लाइट है इतनी दूर परेशान होंगे हम सब बच्चे भी थक गए हैं अनय के हाथ ठंडे चेहरा बर्फ हो गया है अपना चश्मा उतारा नम को हाथों से पोचने की कोशिश की लेकिन धुंधलापन कायम रहा आज रिश्तों पर जमी धुंध इतनी गहरी हो गई है कि अब उसे साफ करना उनके बस का नहीं मानो वो अरब सागर के बीच किसी निर्जन टापू पर हैं, जहाँ चारों ओर बस शून्य ही शून्य है गालों पर लुढ़क आए आंसुओं को अनय ने हथेली पर रोप लिया उन बूंदों में शिप्रा का प्रश्नवाचक चेहरा झिलमिला रहा है ममता सिंह यानी मेरी अपनी कहानी धुंध कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस यूआरएल कथा पाठब्लॉगस्पॉटइन